वेताल 25 सूलवी कहानी हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था, जिसमें जीमूत केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक लड़का था, जिसका नाम जीमूत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने रा� राजा ने ये देखा तो पिता से कहा आप चिंता ना करें मैं सबको मार भगाऊंगा राजा बोले नहीं ऐसा मत करो युधिष्ठर भी महाभारत करके पछताए थे इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मल्याचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगे वहां जीमूत की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ, तो उसने अपनी बेटियों से ब्याह दी। एक दिन की बात है कि जीमूतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम चला, पाताल के बहुत से नाग आते हैं, जिन्हें गरुण खा लेता है। ये ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उस कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है उसे गरुड़ आकर खा जाएगा जिमूतवाहन ने कहा मां तुम चिंता न करो मैं उसकी जगह चला जाता हूं बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वो ना माना इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया संयोग से राजकुमार का बाजूबंद मूर्छित हो गई। भोषाने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंख चूड़ मिला। उसने गरुण को पुकार कर कहा, हे hey, गरुण, तू इसे छोड़ दे। बारी तो मेरी थी। गरुण ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सभी सांपों को जिंदा कर दो। करुण ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर लौटाएं। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल ने कहा, हे राजन, ये बताओ � राजा बोला, जीमूत वाहन जाति का क्षत्री था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंकुचूर ने किया, जो अभ्यास ना होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका, राजाओं से लाया, तो उसने फिर सत्रवी कहानी स